ूषण लेकर यम सूर्य प्राजापत व्यूह रश्मी समूह तेज ये कल्याणतम तत्ते पशा पुष सोस्मूषण ये यम सूर्य समूह प्राजापत रूह तेज ये ऋपम कल्याणतम तत् पशा युषा सह अहम देखिए अन्व क्रम से पे हुँ। हुँ। से यम सूर्य जापत्य रश्मि व्यूह तेज समूह है हे, हे के पोषण करता अथवा हे सूर्य के अंतरात्मा दो अर्थ होगा हे ए, हे सर्वनियंता यम का क्या है है नियंता अथवा यम के अंतरात्मा हूर्य सूर्य सूर्य का क्या अर्थ है भक्त जनों की बुद्धि के सम्यक प्रेरक भगवान सबकी बुद्धि के प्रेरक हैं पर भक्तों की बुद्धि के सम्यक प्रेरक हैं और प्राजापत्य प्राजापत्य का अर्थ एक तो ऐसा हो जाएगा जब प्रजापति के अपत्य को क्या कहेंगे प्राजापत्य तो प्राजापत्य का क्या अर्थ होगा प्रजापति के संतान तो फिर प्रजापति के संतानों के अंतरात्मा या तो प्रजा के अंतरात्मा प्रजापति की संतान तो प्रजा ही है ना कि प्रजा के अंतरात्मा एक अर्थ हो जाएगा और दूसरे अर्थ में क्या है कि वो सीधे परमात्मा का बोधक हो जाएगा सीधे आ, सीधे परमात्मा का बोधक कैसे होगा कि प्रत्यय राम किसमें बताया गया था अपत तो अर्थ में प्रत्यय किया था और दूसरा प्रत्यय कैसे आया था प्रजापति इन प्राजापत क्या स्वार्थ में प्रत्यय कैसे प्रत्यय जब स्वार्थ में प्रत्यय करेंगे तो प्रजापति ही प्राजापत्य है तो अर्थ हो जाएगा क्या कि वो प्रजापति के तो सीधे भगवान ही है सीधे कौन है तो इस प्रकार सीधे परमात्मा का वाचक हो जाएगा कि हे प्रजापति रश्मी व्यूह अपने दर्शन की प्रतिबंधक किरणों को हटा लीजिए अपने दर्शन के प्रतिबंधक किरणों को हटा लीजिए तेजा समूह तेजा करगा दर्शन के लिए उपयोगी तेज को दर्शन के लिए उपयोगी किरणों को एकत्रित कीजिए है ना समूह कर एकत्रित कीजिए रूपम कल्याण तमम तथे पश्च्यामी यह असौ असौ पुरुष सह अहम अस्मी कल्याण तमम रूपम जो आपका अत्यंत मंगलकार मंगलकार रूप का अर्थ है यहाँ पर दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप है आपका जो अत्यंत कल्याणकारक दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप है ते करते आपके तत्कर्थ उस रूप को पश्च्यामी करते देखना चाहता हूँ यह देख सकूँ मतलब ये जो है ना क्यों बताया गया कि आप दर्शन की प्रतिबंधक किरणों को हटा लीजिए और दर्शन के लिए उपयोगी देश को इकट्ठा अच्छा कीजिए ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि आपका जो अत्यंत मंगल कल्याणकार विशिष्ट रूप है उसे मैं देख सकूं उसे मैं यहाँ पर लट जो है लोट के में है, है ना दृष्टु में छावी की मैं देखना चाहता हूँ या असू असौ गुरुसा या आदरार्थ में आदर के लिए दो बार प्रयोग किया है जो या गुरु है दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमा दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट व्यापक परमात्मा है व्यापक परमात्मा है हो जाएगा अब देखिए इसकी और अणिगा देखेंगे भाषिकी दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप के दर्शन की प्रार्थना इस मंत्र से की जा रही है अब यहाँ देखना पुनः अपी की भी तया दृष्टिया पूर्व मंत्र में क्या आया था बोलो पूर्व मंत्र बोला दर्शन है सत्य धर्मा दृष्ट के मूध जीवात्मा जीवात्मा है ना मुख जीवात्मा के घर में आपका दर्शन करने के लिए आपका दृष्टि का चित्र का है ना तो यहाँ यहाँ पर जो दृष्टि आया था ना तो वही तया उस पूर्व में कहा गया ना सोना में की उस दृष्टि के द्वारा उस दृष्टि से दृष्टि का क्या अर्थ है यहाँ पर दर्शन साक्षातकार या दर्शन समानाकार समान कार है ना दर्शन समानाकार ध्यान कर लेना कि उस ध्यान से ऐसा अच्छा कि दृष्टि का जो विषय होता है उसे क्या कहते हैं द्रष्टव्य दृष्टि का विषय को क्या कहते हैं द्रष्टव्य का अर्थ यहाँ पर ये दृष्टव का क्या अर्थ है की उस दर्शन समानाकार ये या धे कह लो दर्शन समानाकार ध्यान से धे ब्रह्म को विशेषित करते हुए धे तो ध्यान देना मैं दर्शन समानाकार ध्यान से धे ब्रह्म को विशेषित करते हुए या धे ब्रह्म को युक्त करते हुए किससे से विशेषित करते हुए दृष्टिया दर्शन समानाकार ध्यान से ज्ञान भी दे सकते दर्शन समान ध्यान से षित करते हुए किसे परमात्मा को मतलब में परमात्मा को ध्याय परमात्मा को विशेषित करते हुए युक्त करते हुए क्या करते हुए ऐसा समझना की दर्शन समानाकार ध्यान और ध्यय का संबंध है कि नहीं है ना तो कहेंगे दर्शन समानाकार ध्यान से ध्यय को युक्त करते हुए विशेषित करते हुए तात्पर्य यह है की दर्शन समानाकार ध्यान से को विषय करते हुए, बल्कि यहाँ पर ऐसा करना दर्शन समानाकार ध्यान से ब्रह्म को विषय करने के लिए क्या दर्शन समानाकार ध्यान से ध्य ब्रह्म को विषय विषय करने के लिए ये लक्षणी करता आएगा। दर्शन समानाकार ध्यान से ध्य ब्रह्म को विषय करने के लिए दे उस दृष्टि के अनुकूल प्रार्थना की जाती है दृष्टि के अनुकूल दर्शन के अनुकूल प्रार्थना की जाती है लग जाएगा दर्शन समानाकार ध्यान से अथवा कि साक्षात्कार से, है ना? दर्शन समानाकार ध्यान से या तो साक्षात्कार से धेय ब्रम्ह को विषय करने के लिए ध्यान का विषय कौन होगा धे ब्रह्म दर्शन समानाकार ध्यान से अथवा साक्षात्कार से धेय ब्रह्म को विषय करने के लिए उस दर्शन के अनुकूल या साक्षात्कार के अनुकूल प्रार्थना की जाती है अभ्यर्थे का क्या है? किस प्रकार प्रार्थना की जाती है से यम, ऐसा प्रजापत्यु रश्मि समूह तेजह यत्म कल्याण समम तत्व यो असा वसोर शुभम अश्मि अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या है पूषण और एक एकरसे का बताया था का अर्थ होता है अतिद्रीय पदार्थों का दृष्टा और एक का क्या होता है अद्विति तो एक दृष्टा तथा अतिद्रीय पदार्थों का देखने वाला साक्षात्कार करने वाला लगेगा हम्म अतिद्रीय पदार्थ मतलब क्या है जो इंद्रियों की सामर्थ्य पर है इंद्रिया जिसको सामान्य मनुष्य की इंद्रिया जिसको नहीं देख सकती है ना अब रेगना यम कार्य क्या है कि सबका अंतरयामी सबका नियंत्र अंतरियामी कहते अंदर रहकर हाँ। सूर्य कार्क है स्वभक्त बुद्धि नाम स्वभक्त बुद्धि नाम सुखु प्रेरक अपनी, भक्तो, अपनी भक्तों अपने भक्तों की बुद्धि के सम्यक प्रेरक है तो प्राजापत्य देखेंगे प्रजापति यहाँ कितने था दो था कर दिया एकता होना चाहिए अच्छा तो प्राजापत्य देखेंगे प्रजापति प्रसूत से सर्वस्व प्राजापत्य होता है प्रजापति की संतान प्राजापत्य का अर्थ होता है तो ये प्राजापत्य शब्द प्रजापति की संतान को कहते हुए क्या कहेगा उनके अंतर्यामी को तो। प्रजापति सभी प्रजापति के संतानों के अंतर्यामी सभी प्रजापति के संतानों के अंतरियामी बताइए सर्वस्व कन्व इस वाक में किसके साथ है सर्वस्व कन्व किसके साथ करेंगे सर्वत अंतरयामी है ना सबके अंतर्यामी, सब कौन लेना है प्रजापति की संतानें, तो किसके साथ सर्व है बताइए, प्रजा प्रजा देखना प्रजापति प्रसुट के साथ किसके साथ हाँ ये ध्यान रखना प्रजापति के साथ नहीं है बल्कि प्रजापति की संतानों के साथ है लग जाएगा मतलब प्रजापति की सभी संतानों के अंतर्यामी लग जाएगा अब देखना ये जो अन्वय होता है ना किसके साथ होता है प्रधान का प्रधान के साथ होता है, है, है। में तो उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है ना प्रसूत का उसी के साथ सर्वत्र हो जाएगा प्रजापति की सभी संतानों के अंतर्यामी ये कैसा अर्थ हो गया की ये प्रजापति की संतानों को कहते हुए उसके अंतर्यामी तक को कह रहा है और सीधे कैसे कहना चाहते हैं तो कहते हैं अविवक्षित प्रत्यार्थ प्रजापत प्रत्य शब्द अथवा यहाँ पर जो सह प्रत्यय हुआ है ना अपत्य में तो कहते हैं प्रत्येक अर्थ यहाँ भी विवक्षित भी नहीं है प्रत्येक अर्थ मतलब प्रत्येक अर्थ क्या है अपत्य संतान प्रसूत यही अर्थ है ना पुख्तेगा प्रत्येक अर्थ है संतान कहते तो कैसे यदि संतान प्रत्येक अर्थ यहाँ पर भी विवक्षित न हो तो संतान अर्थ निकलेगा फिर क्या अर्थ हो जाएगा प्रजा, प्रजा पति यही अर्थ होगा अथवा अविवक्षित प्रत्यार्थ वाला प्रजा शब्द सब, है तब इसका क्या अर्थ हो जाएगा प्रजानाम पति क्या हो जाएगा प्रजा, जाएगा प्रजा के पति अच्छा तो ये है कि पक्षांतर में क्या स्वार्थ में प्रत्यय मान लो किस में मान लो Matchi. तो स्वार्थ में प्रत्यक क्या कहेगा वो प्रकृति के ही अर्थ को कहेगा किसको कहेगा प्रत्यक अर्थ प्रकृति के अर्थ अलग है। ऐसा अब देखना व्यू रश्मीन समूह तेजा रश्मिन व्यूह इसका अर्थ स्वस्वरूप प्रकाश का अनुपयिकान अपने स्वरूप के प्रकाश के लिए अनुपयोगी अपने स्वरूप के प्रकाश के लिए अनुपयोगी स्व स्वरूप के स्वस्वरूप मतलब परमात्मा स्वरूप है ना कि अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए अनुपयोगी अपनी उग्र रश्मियों को हटा लीजिए अपनी उग्र रश्मियों को हटा लीजिए या रश्मिन का अर्थ है अपनी वो कैसे अनुपयोग अनुपयिकान अपने स्वरूप के प्रकाश के लिए अनुपयुक्त है या य, अपने स्वरूप के प्रकाश की प्रतिबंधक कर सकते ना अनुपयोगी अथवा प्रतिबंधक अपनी उग्र रश्मियों को हटा लीजिए और क्या है तेजा समूह क्या प्रभात्मकम तेजा और प्रभा रूप तेज मतलब वे सौम्य तेज को क्या प्रभात्मक तेजा समय ही कुरु और सौम्य तेज को इकट्ठा कीजिए ऐसा यहाँ पर बताते हैं यत् आदित्य वर्णम इत्यादि प्रसिद्धम सर्वेभ्या कल्याणभ्यो अतिश कल्याणम सुभाम यत् कल्याण समह में न यत जो कौन यज्ञ क्या लेना है आदित्य इत्यादि शा में प्रसिद्ध सभी मंगल कारक वस्तुओं से अत्यंत mm. मंगलकारक mm. सभी मंगल कारक वस्तुओं से अत्यंत मंगल कारक सुश्रय आपका दिव्य रूप आपका आपका दिव्य मंगल रूप तत्पश्यामी कर उसे देख सकूँ दिव्य मंगल दिव्य विशेष रूप उसको देख सकूँ ठीक है ये जो को दिया है नाठ मतलब वीर बहुत भ्रष्ट है भ्रष्ट समझते हैं, टूटा फूटा ये बात तो जब हो जाएगा ना पूरा तब इस पर दृष्टि डालेंगे है ना, कर है अब ना? तो परमात्मनों परमात्मा अनुसंधान प्रकार प्रकार परमात्मा की अनुसंधान की रीति परमात्मा का अनुसंधान कैसे करना चाहिए चिंतन कैसे करना चाहिए है ना तो अर्थ अंतरात्म अहम ग्रहण अनुसंधान वाह अब अंतरात्मा ब्रम्ह का ग्रहण से अनुसंधान कहते हैं मतलब आह बुद्धि से अनुसंधान कहते हैं किस बुद्धि से आम बुद्धि से अनुसंधान कहते हैं आम बुद्धि से अनुसंधान को कहते हैं किसका अनुसंधान अपने अंतरात्मा ब्रह्म का अपने अंतरात्मा परमात्मा का अहम बुद्धि से अनुसंधान आम बुद्धि से अनुसंधान मतलब उनको परमात्मा को अहम समझ अनुसंधान करना है परमात्मा को क्या समझ कर आम मतलब अहम शब्द का अर्थ समझ है ना कि आ, अंतरात्मा ब्रह्म का अहम बुद्धि से अनुसंधान किस बुद्धि से अनुसंधान ग्रहण करते ज्ञान ग्रहण का क्या है तो ज्ञान मतलब बुद्धि और प्रत्यय का भी अर्थ क्या होता है ज्ञान या बुद्धि ऐसा कि अंतरात्मा ब्रह्म का अहम ग्रहण से अनुसंधान को कहते हैं अनुसंधान किसका परमात्मा का अहम बुद्धि से अनुसंधान कहते हैं आम बुद्धि से अनुसंधान करना चाहिए ऐसा आहम ब्रह्मात्मी इस प्रकार अनुसंधान की कही जाती है यो असो असो इति जो दो बार आया है ना क्या असो असो से दो बार कथन क्या है दो, दो बार कथन अत्यंत आदर को दूषित करने के लिए है अत्यंत आदर को अत्यंत आदर को सूचित करने के लिए है आदर में व्यक्ति कई बार भूल जाता है ना तो वही है यहाँ पर तो। कोनो मत हो रहा कोनो मत